सार संय आपने बहुत से ग्रंथ पढ़े होंगे अनेक शास्त्रों का स्वाध्याय भी किया होगा परंतु अष्टावक्र गीता इन सभी शास्त्रों में एक अनूठा व अनुपम ग्रंथ है इस जैसा ग्रंथ आध्यात्मिक जगत में दूसरा नहीं है अष्टावक्र हमें एक ऐसी अलौकिक यात्रा पर ले जाते हैं एक ऐसे अंतर जगत में हमें प्रवेश कराते हैं जहां आनंद ही आनंद है सुख ही सुख है उस जैसी शांति और संतुष्टि अन्यत्र है ही नहीं जन्म मंत्रों में जो अनुभूति जो भान और जो आभास हमें नहीं हो सका वह अष्टावक्र कुछ पलों में ही करा देते हैं ऐसे अद्भुत चमत्कारिक है अष्टावक्र गीता के मंत्र वेद उपनिषद गीता के माध्यम से सत्य तक पहुंचने में समय लगता है वहां आत्मज्ञान के लिए बहुत सारे सोपानों से गुजरना होता है मार्ग लंबा दुस्तर और दुर्गम है शब्द वन में भटकने का भी भय है अपना स्वयं का अर्थ भी निकालने लगोगे व्याख्या में भी उलझ सकते हो संभव है जीवन बीत जाए पर सत्य तक ना पहुँच सको पर अष्टावक्र गीता के स्वाध्याय से ऐसा नहीं होगा ये हमें सीधा सरल स्पष्ट और अति अतिशीघ्र मंजिल पर पहुँचा देने वाला रास्ता बताते हैं जो हमें सीधा आत्मबोध के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देता है जहाँ से हम आत्मज्ञान के महाकाश में बड़ी सहजता से प्रवेश कर जाते हैं गीता एक समन्वय समन्वयकारी ग्रंथ है इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्म पर बल अवश्य दिया है पर उन्होंने ज्ञान कर्म भक्ति का समन्वय भी प्रस्तुत किया है गीता में व्यक्ति अपने मनोनुकूल भी अर्थ निकाल लेते हैं इसीलिए गीता पर अनेक टीकाएँ व्याख्याएँ लिखी गई हैं। पर अष्टावक्र के शब्दों में अर्थ स्पष्ट है उसमें व्यक्ति अपनी ओर से जोड़ घटाव नहीं कर सकता है शब्द सटीक है व्यक्ति के मन मस्तिष्क में सीधे ही उतर जाते हैं और उसे रूपांतरित कर देते हैं परंतु ऐसा सुंदर श्रेष्ठ ग्रंथ पाठकों को आकर्षित नहीं कर सका है इसका कारण यही है कि इसकी कम ही व्याख्याएं लिखी गई हैं और इसे केवल मुक्ति का ग्रंथ बताकर पाठकों से दूर रखा गया है जबकि वास्तविकता यह है कि अष्टावक्र गीता के मुक्ति के सूत्रों में लोक व्यवहार एवं सफल जीवन जीने के सूत्र भी निहित हैं परंतु उन्हें पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास नहीं किया गया है मेरी इसी कृति में मेरी इस कृति में मैंने उन मुक्ति सूत्रों के मंथन से व्यवहार सूत्र का नवनीत भी निकालने का प्रयास किया है जो आगे के पृष्ठों में पाठकों के समक्ष परोसा गया है अष्टावक्र गीता का प्रारंभ राजा जनक द्वारा पूछे गए तीन प्रश्नों से होता है कि ज्ञान कैसे होता है मुक्ति कैसे होती है तथा वैराग्य कैसे होता है इन तीनों प्रश्नों में आध्यात्म का संपूर्ण सार समाहित है विविध शास्त्रों ने इस प्रश्नों के समाधान प्रस्तुत किए हैं परंतु जितना सटीक सुग्राह्य एवं सद्य फलप्रदायी समाधान अष्टावक्र ने किया है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता जो ज्ञान बंधन मुक्त करता है वही वास्तविक ज्ञान है साविद्या या विमुक्त शेष ज्ञान ज्ञान नहीं जानकारियाँ हैं सूचनाएँ हैं मुक्ति ज्ञान से प्राप्त होती मुक्ति ज्ञान से प्राप्त होती है ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना मानत, जीवन का परम लक्ष्य और अंतिम उद्देश्य मुक्ति ही है मोक्ष प्रदायक ज्ञान के लिए पात्रता चाहिए बिना पात्रता के यह प्राप्त नहीं होता है ज्ञान होने के बाद मुक्ति सुलभ हो जाती है राजा जनक ने यह पात्रता प्राप्त की अहंकार रहित होकर पूरी श्रद्धा के साथ गुरु के समक्ष उन्होंने समर्पण कर दिया अंदर से खाली हो गए गुरु ने उनमें ज्ञान उड़ेल दिया जनक उस ज्ञान को अमृत के समान पी गए उन्हें आत्मबोध हो गया और वे उसकी अभिव्यक्ति देने लगे अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि किसे आत्मबोध हो चुका है पर उस बोध को दृढ़ बनाने हेतु बनाने हेतु अष्टावक्र ज जनक से अनेक प्रश्न करते हैं जनक उस प्रतीक्षा में परीक्षा में शत प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होते हैं कितने अद्भुत ज्ञान पे पासा रहे होंगे जनक यह सही है कि आत्मज्ञान बिना योग्य गुरु के प्राप्त नहीं होता पर इसके लिए शिष्य में पात्रता भी होनी चाहिए उसमें उस ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता एवं उसे पहचानने की शक्ति भी होनी चाहिए तभी आत्मबोध फलित होता है हम आप में भी जनक जैसी पात्रता आ जाए और योग्य गुरु मिल जाए तो हमारे आपके साथ भी वैसा हो सकता है जैसा जनक के साथ हुआ अष्टावक्र गीता में बीस प्रकरण और कुल दो सौ अंठानवे मंत्र हैं आइए चलें मुक्ति पथ पर और ले मुक्ति का आनंद करने मुक्ति मुट्ठी में